आर्यान द्वितीय प्रकाश चौथा मंत्र मूल स्तुति ओम तदेव तदा तदेवाग्निस्तवायुस्तु चंद्रमा तदे शुक्रं तद्रहता आप सजापति यजुर्वेद 31 एक जो सब जगत का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम अग्नि है ब्रह्म ही अग्नि ही प्रजा शतपथे सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य प्रापणीय स्वरूप और पूज्यतम इत्यादि आदमी शब्द का अर्थ है आदित्यो ब्रह्म, ब्र वाय ब्रह्म चंद्रमा वही ब्रह्म शुक्रम ही ब्रह्म सर्व जगत कर्तृ ब्रह्म ब्रह्म वै बृहत आपो व्रम्हे इत्यादि शतपथ तथा ऐतरेय ब्रह्म के प्रमाण है तदादित्य जिसका कभी नाश न हो और स्वप्रकाश स्वरूप हो इससे परमात्मा का नाम आदित्य है तद वायु सब जगत का धारण करने वाला अनंत बलवान प्राणों से भी जो प्रिय स्वरूप है इससे ईश्वर का नाम वायु है पूर्वोक्त प्रमाण से तदु चंद्रमा जो आनंद स्वरूप और स्व सेवकों को परमानंद देने वाला है इससे पूर्वोक्त प्रकार से चंद्रमा परमात्मा को जानना तदेव शुक्रम वही चेतन स्वरूप ब्रह्म सब जगत का कर्ता है तद सो अनंत चेतन सबसे बड़ा है और धर्मात्मा स्व भक्तों को अत्यंत सुख विद्या आदि सद्गुणों से बढ़ाने वाला है ता आप हा। उसी को सर्वज्ञ चेतन सर्वत्र व्याप्त होने वाला होने से आप नामक जानना सजापति ही सो ही सब जगत का पति स्वामी और पालन करने वाला है अन्य कोई नहीं उसी को हम लोग इष्टदेव तथा पालक माने अन्य को नहीं पदार्थ एव एवं अग्नि सब जगत का कारण एक परमेश्वर सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य प्रापणीय स्वरूप और पूज्यतम तदव आदित्य अविनाशी स्वप्रकाश स्वरूप तदव वायु सब जगत का धारण करने वाला अनंत बलवान प्राणों से भी प्रिय तदव ऊ चंद्रमा आनंद स्वरूप और स्व-सेवकों को आनंद देने वाला तद वह एव शुक्र चेतन स्वरूप ब्रह्म जगत का कर्ता तब सो ब्रह्म अनंत चेतन सबसे बड़ा वह आप हो चेतन सर्वत्र व्याप्त सह सो ही प्रजापति सब जगत का पति अर्थात स्वामी और पालन करने वाला अन्वय हे मनुष्यः मनुष्या तदैवाग्निस्तित्ययुस्तच चंद्रमादेव शुक्रम तद्रम्मता आपह स ऊ प्रजापतिर यूय विजानीत तो।